राधा कित पल्लवरी के रा दुरस्त लीके राधा यशो मुखर मथ खल के राधा विहार विपने रवता मनो ने राधा श्रीमत्श्री वृंदा जय श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं जय आपको जानते हैं पता थोड़ा कम कर दो हमारे काम आदेश काम से इसका हिस्सा तो सही नंदगांव में को है किसी भी चिंता करती उनको भगवान जो प्रगट हुए हैं वो राक्षसों के विनाश तो के लिए तो तो तो तो तो तो नहीं देखते देवियों का विनाश तो भगवान एक संकल्प माध्यम से हो सकता है और होता ही है उनकी संकल्प से सृष्टि का सृजन होता है उनके भी संकल्प से सृष्टि का पालन होता है और उनके संकल्प से सृष्टि का नये होता है उनको किसी दैत आदि का वन करने अवतार लेने ना। तो है। ना से ना। तो ना। की आवश्यकता है अब भी पकड़ी आवाज कैसे पहुंच जाएगी अगर नवतार बनते हैं की रखते रखते इसमें रोग हो जाता है इसका जो अंदर की मतलब जो स्पीकर लगा होता है कागज लगा होता है इसका आसपास वो फट गया है इसलिए आवाज तो तो ये, ये जो स्पीकर होगी स्पीकर भगवान ने जो तो लीलाएं प्रकट की है भगवान के अवसार का मुख्य उद्देश्य है कि जीव सहेज में वो हमें प्राप्त हो जाए जो बुला हुआ जीव हमारी विलाओं का दान हैं, हमारे नाम का स्मरण करके हमारे रूप का चिंतन करके कोई इस अविद्या पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप स्थित हो जाए या तो शान को स्वरूप या तो दास या तो शत्य स्वरूप सूर्य वात्सल्य स्वरूप दिया संगार स्वे जैसे गोती भाव उज्वल तो रस में सचरी भाव भगवान का जो प्रागर्भाव है वो जीव को देह भाव से मुक्त करने के लिए असुर का विनाश कोई तो महत्वपूर्ण बात तो नहीं है कि भगवान शत अनंत सामर्थ रखते हैं उनके लिए किसी कल शादी का अवतान आज पूरा हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ और तो सुथरा आवाज देने के लिए बिजली ये सब आधुनिक वस्तु आधुनिक ही होती है इससे कोई सुख की प्राप्ति लाभ जैसे अंजलि में भरा हुआ जल प्रतिष्ठ क्षीण हो रहा है चाहे जितना उसे हम संभाल कर रखें, वो तो हर समय क्षीण होगा ऐसी हमारी आयु प्रतिष्ठ नष्ट हो रही है हम मृत्यु के समीप पहुँच रहे हैं ये जो कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी आदि उत्सव मनाते हैं, ये हमें याद दिला रहे हैं। <laughs> की प्रभु का अवतार सिर्फ इसी हुआ है यह भूले हुए प्रभु के अंश इस विमोह में इस विस्मृति में फंस करके अपने सच्चिदानंदों में सुख से क्यों अलग हो रहा है भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य है अविद्या में देहाभिमान में फंसे हुए जीवों को अपने आनंद सिंध में डुबोना। यदि हम अपने चित्तवृत्ति को कृष्णाकार ना कर सके भगवदाकार ना कर सके तो इन सब उत्सवों का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ इन उत्सवों का रहस्य ही ये थोड़ी देर नंद के आनंद धूल बजा लिए मंदिरा बजा लिए नाच कूद लिए फिर वही विषय चिंतन फिर वही देश सुख फिर वही लोक यश लोक मान्यता लोक सम्मान फिर वही अविद्या क्या ये उत्सव हुआ क्या उत्सव तो वही है जो तो प्रतिष्ठण होता रहे हृदय में महान आनंद की वृत्ति जिस समय हमारा चित्त श्री कृष्ण में जुड़ जाता है उसमें कैसा सुख होता है वो अनिर्वचित है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते या कोई भी महापुरुष वर्णन नहीं कर सकता नारद जी, जी केवल इतना संकेत करते हैं मुकाश्वादन वर्त जैसे गूंगे को गुड़ पवा दिया जाए पूछा जाए कैसा है केवल संकेत मात्र से इशारा मात्र कर यदि जवान भी तो इतना ही कहेगा मीठा है कितना मीठा है बहुत मीठा है, और कितना मीठा उसका तम उसके आगे तो बोल नहीं सकता मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है श्री भगवान कि श्री चरणार्ज का निरंतर स्मरण स्मरण निरंतर बना रहे इसीलिए भगवान ने अवतार लेकर के ऐसी ऐसी लीलाएं की है जिनका गान करने से हृदय द्रवित हो जाता है जिनका श्रवण करने से गान करने से हृदय पवित्र हो जाता है देखो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है श्री तो कृष्ण चरणार्ज की आसक्ति पैदा हो ऐसा शास्त्रों का ज्ञान है यदि भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं है तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है समस्त वेद समस्त पुराण कंठस्थ तो हो लेकिन भगवत चरणारविंद में अनुराग नहीं है तो सब व्यक्त होगा कुछ न बोलना आता हो कोई तुम्हें महात्मा न कहता हो कोई तुम्हारी तरफ देवता न हो लेकिन तुम्हारे हृदय में श्री चरणारविंद का प्रादुर्भाव हो गया मजबूत है तुम जगत वंदनीय हो गए सलोकांतरियो तो स्वयं तर जाता है वो लोगों को भी पवित्र कर देता है हमारे चित्त की एक ही वृत्ति श्री कृष्ण में होनी चाहिए अभ्यास योग युक्त न चेताना चित्त कहीं जाए ना ज्यादा समय नहीं है हमारा शरीर सत्कल युग के अन्न से पल रहा है सब जो आज स्वस्थ है वो भी रोगी है पता नहीं आगे प्रकट हो जाएगा कलयुग में शरीर स्वस्थ हो किसी का बुद्धि स्वस्थ हो किसी की ये तो बहुत बड़ी बात है बहुत कम जीवन अपने लोगों का है एक एक वृत्ति प्रिया प्रीतम के चरण अरविंद ने अर्पित कर एक एक वृत्ति जिस दिन ऐसा आ गया कि हमारी एक व्रत्ती। एक वृत्ति बुरा रिपाद अर्पित चित्त एक एक वृत्ति श्रीकृष्ण वृत्ति देखो तो जहाँ कोई सिद्धियां प्राप्त होना दूसरे के मन की बात जान लेना दूसरे की क्रियाओं को जान लेना दूसरे की बातें उनका कोई महत्व नहीं ये सब ऐसे जिसे झाड़ू लगाने में कूड़ा कर फेंका जाता है ये अनुराग का ब्रज क्षेत्र वृंदावन क्षेत्र अनुराग का समुद्र है या इन बातों का महत्व नहीं कि तो की तुम दूसरे के मन की बातें जान ले तो तुम्हारे अंदर कुछ सिद्धियां इनका कोई महत्व नहीं एक ही श्री तो, एक वृत्ति श्री क्रिया एक एक वृत्ति अब आप अपने अंतःकरण का निरीक्षण करें क्या एक एक वृत्ति क्रियापीतल के शरणालीन में लग रही है सहज इस प्रवृत्ति क्रियापीतम अगर ये नहीं है तो हमारा जीवन अभी अध रोज कृष्ण जन्माष्टमी है रोज राधाष्टमी है जिसकी वृत्ति निरंतर प्रभु में लगी रहती उसके लिए अपने लिए हो भी रही तो क्या हो थोड़ी देर उत्सव कर लिया फिर वही विषय में फिर वही विषय चिंतन फिर वही देह चिंतन फिर भी देह के संबंधियों का चिंतन क्या हुआ कृष्ण उत्सव कृष्ण जन्म का उत्सव क्या हुआ किसी किशोरी जी की प्राकृतिक ऐसा उत्सव मनाया जाए कि कभी हमारे हृदय में इनका विस्मरण ही न हो एक एक वृत्ति एक एक वृत्ति बार बार चिद्धांज यही हमारा कह रहा सुबह से एक एक वृत्ति प्रभु पर अर्पित करो एक एक वृत्ति ये सिद्धियां भी भगवत मार्ग में कहीं न कहीं सिद्धियों का मात्र हम देखते हैं अपने साधकों के मानस पंडल पर कि कहीं न कहीं सिद्धियों का महत्व है कहीं न कहीं चमत्कार का महत्व है वो बुद्धि जो परम शयानी दिन तन चित अनहित जानी इनसे अनहित हो जाएगा यदि सिद्धियों के प्रति आकर्षण है या सिद्धियों का स्वीकार करने की वृत्ति है या जिनके पास सिद्धियां हैं उनके प्रति महत्व है तो आप भगवत प्रेम के अधिकारी नहीं हो सकते भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी सिद्धि यही है सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभुपद पंकज प्रीति अपने प्यारे के चरणार्जन का निरंतर ईश्मण गौर वर्ण शावल चरण लच मिंदी के रंग तीन तरुण तर लुछते रहे रथ अति लावण्य रूप श्री प्रियालाल का है वो तो हमारे नेत्रों में बस जाए हृदय में बस जाए एक एक रोज के प्रेम में उन्मा को प्राप्त हो जाए बस जान लो कि हमारी कृष्ण जन्माष्टमी हो गई ये सब उत्सव बधारे इसीलिए है कि हमारा चित्त इनमें तन्मय हो जाए यदि ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि सब व्यक्त ऐसा लगता है सब व्यक्त ऐसा इसलिए लगता है कि खूब गाते हैं खूब बजाते हैं खूब सब ऐसा होता है लेकिन चित्त में विषय चिंतन विषय अनुराग इससे उनके प्रति सत्यत् बुद्धि बनी तो हुआ क्या बहुत मेहनत की फसल के समय ओले पड़ गए क्या हुआ ऐसे तो एक एक वृत्ति श्री कृष्ण में हो या भीषण में तो जाकर के कृतिब्धता तो का अनुभव हो तो समन्न में आए कि हमारा जीवन सार्थक हुआ शास्त्रों का ज्ञान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है शास्त्रों का ज्ञान सत्य तभी माना जाएगा जब देह और देह के संबंध से जितने प्राप्त होने वाले सुख हैं वैयाग हो जाए कुछ अच्छा न लगे ब्रह्मादेव के भोक्ष अब विश्व लागत चंद्र की लगन लगी है तो गया कोई भी इंद्री हमारी कोई भी वृत्ति हमारी संसार में ना जाए अगर जाए तो वहाँ श्री कृष्ण को देखे अगर ऐसा है तो हमारा जीवन सार्थक है हमारा नंदोत्सव मनाना कृष्ण उत्सव मनाना जन्म उत्सव मनाना ये हमारा सार्थक है बहुत बहुत कम समय है ऐसा मत समझो कि अभी हम जवान हैं आगे चल करके भजन कर अंजलि का जल कितना भी सवालों निकल ही जाएगा ऐसे कितना आप विचार करके देख लो कितना आप औषधियां ले लो कितना व्यायाम कर लो कितना प्राणायाम कर लो ये प्राण काल के अधीन है काल इनको नष्ट कर देगा कौन सा उत्सव हमें सुख प्रदान करेगा यदि हमारे हृदय में भाव उत्सव नहीं आया तो कभी कभी ऐसी व्यक्ति आ जाती है जैसे आज हम बोल रहे हैं उन्हीं की इच्छा से आ जाती है ऐसी व्यक्ति आ जाती है कि मिलना, सब मिलना जुलना खेल कूद उत्सव सब भावोत्सव के लिए है यदि भावोत्सव प्रगट नहीं हुआ तो सब बेकार है ऐसा लगता है अगर हमारे हृदय में भावोत्सव प्रगट नहीं हुआ तो सब व्यक्त हो जाता है कैसे क्यों हो जाता है क्यूँकी जब तक हमें जगत में सत्यत्व बुद्धि है जगत के विषयों में हमारी सुख बुद्धि है तो क्या हुआ इस उत्सव का फल क्या हुआ शास्त्र स्वाध्याय क्या हुआ सत्संग क्या हुआ संत सेवा का फल इन सब का फल एक ही है मिशरी देह तपचों भूले देह सु छठे भावना रास्ती तपावे स्वामी श्री राशि देखो हम लोग अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करने लगते हैं अल्प भजन के सुख में हम तृप्ति का अनुभव कर लेते हैं इसलिए उस घुमा आनंद का हम अनुभव नहीं कर पाते उस महान सुख का अनुभव नहीं कर पाते जिस समय लाला का हृदय में प्रकट होता है ना तो प्रतिपल जैसे बटरुई दूध की चढ़ा दी जाए और वो उबाल आती रहती है जैसे आनंद उबाल उपान होता रहता है ये बाहरी वस्तुओं से नंदोत्सव भी मनाया जाता है सिर्फ से भी मनाया यहाँ आंसुओं की ही भेंट समर्पित की जाती है अच्छे से समझ लो ऐसा कोई भी उत्सव हम उत्सव नहीं मानते जिसमें हमारी प्रभु के चरणार्दियों में रति न हो जाए प्रति क्षण हमारे हृदय में भूख बने हमें प्रभु मिले नहीं ने जी कैसे रहे अवित्या हर समय हमें विषयों की तरफ आकर्षित कर रही है हर समय हमारे हृदय में विषय चिंतन चल रहा है हर समय विषय भोग की तृष्णा चल रही क्या हुआ हमारे भेट परिवर्तन क्या हुआ हमारे देश परिवर्तन से क्या हुआ हमारे व्यवहार परिवर्तन से जब तक हमारा चित्र परिवर्तित नहीं हुआ तो क्या हुआ इनसे हमारे युगल सरकार हमारे हृदय में खेले हमारी एक एक वृत्ति उनके चरणांग का स्पर्श करे यही हमारा मंद है यही हमारी राधाश्री है यही हमारे सारे सक्षम का फल है हमें कहीं सुख का अनुभव ना हो उसके अपने प्यारे के लिए प्रतिक्षण हमारा हृदय व्याकुल बना व्याखना व्या आज सुबह से एक ही बात चल रही है कि उनका विस्मरण हमें सहन हो रहा है कैसा हम उत्सव मनाएं कैसे हमारे हृदय में उत्सव माना जाएगा, जब हमारे प्रीतम का स्मरण हर समय खेले हर समय हमारी एक एक दृष्टि प्रीतम में हो श्यामा श्याम में हो तब तो मानेंगे कि हमारा उत्सव सम्पन्न हुआ एक क्षण भी आगे तब पता नहीं हो हम इतने चैन से खा पी रहे सो रहे जग रहे हंस रहे खेल कूद रहे उत्सव संपन्न कर रहे हैं हमारे हृदय में पीड़ा नहीं हो रही कि हमारा एक एक क्षण जो है मृत्यु के समीप शरीर का जा रहा है प्रीतम मिले नहीं इतनी दूरी हमें कैसे बर्दाश्त हो रही है हम तभी मानेंगे कि हमारे भगवत साक्षात्कार की योग्यता आ गई जब एक एक वृत्ति हमारी प्रिया प्रीतम की चरणार्थिंग में सहज स्वाभाविक जाए और कुछ याद ही न आवे कुछ याद ही ना आवे अति लावण्य रूप अभिनय गुण नाहि कोट काम समतुल करोड़ों काम जिनकी समतुल नहीं जिनके लावण्य किस आगे ऐसे रूप राशि जिनका शब्द महान अमृत को भी कर देने वाला है जिनका रूप जिनका लावण्य जिनका अमृत लीला अमृत अद्भुत रस बरसा रहा है उससे हम वंचित है कैसे उत्सव मनावे हमारा हृदय क्लिष्ट होता कैसे उत्सव उत्सव तो तब मने जब हृदय में आनंद काम करें तो आनंद कभी वो आनंद जो कभी घटता नहीं है बढ़ता ही रहता है चिन्हई घटे चिन्ह बढ़े सो तो प्रेम न होए चिन्ह में घटा चिन्ह में बढ़ा न इन उत्सवों का एक ही फल है एक ही तात्पर्य है आह भरी हर क्षण स्मृति बनी है प्रिया प्रीतम की हर क्षण और ये याद रखना जिस समय स्मृति में तन्मयता होने लगेगी प्रिया प्रीतम की स्मृति की बात आपके चित्र में आ जाएगी तो सब कुछ छूट जाएगा सब कुछ भूल जाए ये जो कल आया था कि ज्ञान और भक्ति होने पर भी कर्म क्यों बिगड़ जाता है या कर्म क्या बिगड़ जाता है ऐसा प्रश्न था ये तभी बिगड़ जाता है जब वास्तविक ज्ञान और भक्ति नहीं होती अगर ज्ञान और भक्ति होगी तो कर्म बिगड़ी नहीं सकता बिगड़ी नहीं सकता क्योंकि सारा जितना डिपार्टमेंट अंताकरण का है चतुष्टय चतुष्ट सब पंग हो जाता है आप स्मृति करके तो देखिए भगवत स्मृति करके देखिए मन संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा अगर संकल्प उठेगा तो प्रिया प्रीतम के लिए उठेगा बुद्धि निश्चय करना बंद कर देती है अगर निश्चय होगा तो इनकी सेवा का निश्चय होगा इनके लिए निश्चय होगा कर्ताभाव खत्म हो जाता है जो अहम भाव खत्म हो जाता है अगर स्फूरित होगा तो इष्ट हो के प्रति होगा चिंतन इनके चरणार्विंग का होगा अंताकरण चतुष्ट पंगु हो जाता है अंताकरण चतुष्ट अस्तित्व मिट जाता है उसका आप स्मृति करके तो देखिए देखो सबसे एक ही प्रसंग चलने के पहले एक ही प्रार्थना है ये हजारों बार उत्सव करते रहिए जब तक अखंड स्मृति न आवे तब तक चैन मत लेना हृदय में विश्वास मत मानना की आपका कोई काम बन गया है या आपको कुछ प्राप्त हो गया है बिल्कुल संतुष्ट मत रहना हम क्रियाओं पर ध्यान नहीं देते क्योंकि ऐसा कुछ देखा है हमने बहुत सुंदर क्रियाएं होती हैं, लेकिन चिंतन ठीक नहीं होता और चिंतन ठीक हो क्रियाएं बिगड़ी हो तो कोई चिंता की बात नहीं है वो जो क्रियाएं बिगड़ी है ना अशुभ संस्कार से आपका चिंतन ठीक हो जाएगा अपने आप सब ठीक बिना चिंतन के कुछ होता ही नहीं अगर हमारा विषय चिंतन न हो तो विषय जनित क्रियाएं होगी नहीं अगर होगी भी तो उनका कोई महत्व नहीं होगा क्योंकि चिंतन प्रभु का चल रहा है भगवान ने अनन्या चिंतन तु चिंतन के लिए कहा अन्य चिंता देखो जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं दही दूध घी मेवा मिष्ठान फल फूल जितना जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब मायाकृत है ये गोविंद की संतुष्टता का कारण नहीं हो सकता अगर कोई सोचे कि हम छप्पन प्रकार के वेद और विविध प्रकार की मेवाएं गोविंद को अर्पित कर देंगे हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है ये केवल अपने भाव बढ़ाने के लिए इन वस्तुओं का सेवन किया जाता है इन वस्तुओं को अर्पित किया जाता है क्योंकि इनमें हमारी आसक्ति है आसक्ति दूर करने के लिए ऐसी क्रिया की जाए गोविंद को इन वस्तुओं से कोई संबंध नहीं है सिर्फ आप चाहिए सिर्फ आप चाहिए आप अपने आप को दे दीजिए आप अपने आप को कैसे देंगे एक ही वृत्ति से आप देह का चिंतन कर रहे देह के संबंधियों का चिंतन कर रहे हैं इसीलिए आप अपने आप को समर्पित करने में असमर्थ अनुभव कर पा रहे हैं वस्तुता आप उन्हीं के हैं समर्पण नहीं करना उन्हीं के हैं केवल आप संसार का विस्मरण कीजिए और सतत प्रभु का स्मरण कीजिए आपको अनुभव में आ जाएगा कितना कितना हम फसे हुए हैं शरीर शरीर के संबंधी समस्त सुख और मैं भोगता और ये मेरे सब भोग्य कितनी घोर अविद्या छाई हुई है आज नंदनंदन से एक ही प्रार्थना करें यह कूणा निधान आपके द्वारा ही सब माया का पसारा फैलाया हुआ है मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी माया से निकल सकूं बस आपसे एक ही इस उत्सव में मैं भूत प्रसार करके आपको आशीर्वाद भी देंगे पर आपसे एक भीख मांग रहे हैं एक भिक्षा मांग रहे हैं एक कृपा मांग रहे हैं कि आप अपने चरणार्विंद की सतत स्मृति प्रदान कर दो सतत स्मृति प्रदान कर दो और विश्वास कर लो सतत स्मृति और भगवत साक्षात्कार दो बातें नहीं है जिसकी अखंड स्मृति चलती है वो कृतिकृत हो जाता है वो पायो परम विश्राम राम समान प्रभुना परम विश्राम का अनुभव हो जाता है जब तक हमने देखा है वाणिया कंठस्थ हैं वाणियों का ही गायन किया जाता है लेकिन सतत स्मृति नहीं है तो ये सब होने पर भी कंचन कामनी और कीर्ति में ही अनुराग है क्रियालाल में अनुराग नहीं कुछ ना आता हो केवल जिभ्या से निकलता रहे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण सब वाणिया स्फूरित हो जाएंगी आपके हृदय में सब ज्ञान स्फूरित हो जाएगा सारा रस आपको अनुभव में आ जाएगा प्रार्थना है एक यही नंदन के चरणारविंद में कि बस आप हमें स्मृति प्रदान की मुझे और कुछ नहीं चाहिए स्मृति धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाह मुझे सब नहीं चाहता जो जन्म जन्म रति ये जो रति है ना यही स्मृति है जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान राम बार बार हमारी एक एक, एक उठे और प्रया तीतम के चरणार स्पर्श करके उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाए एक एक वृत्ति ये बार बार हमारे चित्त में इसीलिए निकल रहा है को चाहते यही सार बात है कहीं भी बैठ जाओ कुछ मत करो बैठे ऐसे बैठे किसी लता के नीचे बस राधे श्याम राधे श्याम चल आप देख लो इसका अनुभव करके देख लो केवल जिभ्या को विश्राम मत दो मन की एक एक संकल्प वृत्ति केवल प्रिया प्रीतम के लिए उठे यही सबसे बड़ी सिद्धि है यही सबसे बड़ा शाद है यही सबसे बड़ी साधना है सबसे बड़ी उपासना है परमार्थ जो कुछ समझो सब कुछ समस्त ऋणों से मुक्त हो गया हो हु। समस्त तीर्थों का अवगन कर लिया समस्त दानों का फल प्राप्त कर लिया समस्त यज्ञों की पूर्णाहुति से मान ली जाए जिसके हृदय में भगवत की स्मृति जागृत हो गयी यदि भगवत की स्मृति नहीं तो कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ उसका कोई महत्व तो नहीं है कहा भयो भय प्रवीण जान मानिए जगत लोक रिज सोभ को बनाई बात गड्ढे क्या हुआ बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो गया चार लोगों को बात के सुंदर सुंदर बातें बना के हम रिझा लेते हैं। क्या हुआ अरे बुद्धि तो तब मानी जाए जब गोविंद को रिझा पाए और वो सामने आके गले में हाथ डाल के कह दे कि बस मैं रिझ गया आ हम दोनों एक साथ खेलेंगे ऐसा स्वीकार करें बस मान गए की हो गए तुम बुद्धिमान हो गया शास्त्रों का ज्ञान कहा भयो किए कर्म यज्ञ दान देते देते फलन पाए उच्च उच्च देव लोक चे दे। क्या हुआ बहुत सुंदर सुंदर कर्म कांड में प्रवीण है सुंदर कर्म कर लेते हैं बड़े देवलोक आदि की गति प्राप्त होती फिर मृत्यु लोक में आ जाता है बात बनेगी नहीं एक ही बात बस एक ही बात अखंड स्मृति अखंड स्मृति सबका सार है शास्त्रों का स्वाध्याय करना संतों की सेवा करना और नाना प्रकार के जितने भी सात्विक क्रियाएं हैं उनका सत्संग का सबका एक ही फल है अनन्न चेता सप्तम यो माम स्मृत नित्य साहब जो अनन्न चेता हो अनन्न चित्त हो करके निरंतर और निरंतर सुमिरन केवल नाम का केवल नाम का नाम ही रूप का प्रादुर्भाव करता है और रूप से ही लीला का दर्शन होता है निरंतर नाम एक केवल एक नियम ले लिया जाए हमारी एक भी वृत्ति नाम के सिवा नहीं जाएगी बस सबका सार यही सबका सार यही है नाम निरंतर नाम एकांत तो बैठे जाओ नाम चमत्कार पर मत प्रभावित हो दूसरे की बात जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हम देखते हैं सर जब साधक वार्ता करते तो उनके उनके शब्द बताते हैं किस धरा में आकर्षण है दूसरे के मन की बात जान लेना कोई बहुत बड़ी बात हुई क्या नाम जब करो तुम्हें प्रिया प्रीतम के मन की बात जना देगा प्रिया प्रीतम के मन की बात क्यों इस समय क्या चाह रहे हैं दूसरे के मन की बात को जाने दो अगर नाम जब कहोगे तो आप प्रिया प्रीतम के मन की बात जान जाओ कि इस समय प्यारे क्या चाह रहे हैं प्यारे क्या चाह रहे निरंतर एक एक श्वास एक एक, एक वृत्ति इसी क्रिया प्रीतम के चरणार विद में समर्पित कर और ये कोई कठिन बात नहीं है जब हम साधारण किसी वस्तु व्यक्ति से अपना संबंध स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी वृत्ति वहाँ चली जाती है और सतत जाने लगती है हम श्री कृष्ण से अपना संबंध स्वीकार इसीलिए अवतार हुआ है प्रभु का इसीलिए प्रभु का अवतार हुआ है कि हर जीव हमसे संबंध कर ले हर जीव हमें प्राप्त कर ले क्यों उनकी लीलाएं उनका नाम उनका रूप ऐसा है कि जो इसमें चिंतन करेगा श्रवण करेगा उसकी एक एक वृत्ति चुरा लेंगे इनका नाम चित चोर है आप केवल संबंध स्वीकार कर लीजिए ये आपके मन को चुरा लेंगे चित्त को चुरा लेंगे एक एक वृत्ति को चुरा लेंगे आगे का सारा कार्य इनका का है आप केवल शरणागत होकर एक एक वृत्ति के द्वारा भजन कीजिए समस्त समस्त शास्त्रों का एक सार है श्री कृष्ण शरणागति इनके चरणों का आश्रय लेने मात्र से सब काम बन जाएगा अभी कुछ नहीं मिला अपने लोगों को जिनको मिला है वो तो निहाल हो रहे हैं अपने लोगों को कुछ नहीं मिला कुछ हाथ नहीं लगा केवल कोरी बातें हाथ लगी है बात कभी बनेगी जब हृदय की एक एक वृत्ति पर्याप्त कम बन समस्त उत्सवों की बधाइयों का यही एक पल है यही एक स्वरूप है बधाई रूप में कि हमें अखण्ड भगवत स्मृति प्राप्त हो श्यामा श्याम के चरणार्विंद की अखंड स्मृति प्राप्त हो पुत्रिन को जैसे अधिक पलकन को जैसे अधिक पुत्रिन सोवती प्यार ऐसे लाड़ी लाल के छिन छिन, छिन, छिन, छिन चरण सभार जैसे बिना प्रयास के पल पुत्री की रक्षा करते हैं ऐसी एक एक वृत्ति हमारी श्री श्याम के चरणार्ण में समर्पित होंगे एकांत कुंजों में बैठिए एकांत लताओं के नीचे बैठिए भरण पोषण की भी चिंता मत कीजिए जैसे माँ को अपने छोटे से बच्चे की हर समय स्मृति बनी रहती है कि इसको कब दूध देना है कब भोजन देना है कब सहन कराना है ऐसे विश्वम्भर भगवान को हर समय अपने दास की स्मृति हर समय अपने दास की चिंता रहती है किस समय इसको जलपान कराना है किस समय इसको भोजन देना है किस समय इसको कौन सा सुख पहुँचाना है लौकिक और पारलौकिक समस्त सुखों को योगक्षेम भा पोषण भरन न चिंत कराये श्री हरिवंश विभोन की माधुरी ये जो महामाधुरी में रश प्राप्त करना है इन बधाइयों का इन उत्सवों का एक ही फल है हमें अखंड स्मृति बस एक ही संबंध में बात आई है गुरुजनों की कृपा प्रसाद से अखंड स्मृति नद्य परम ध्यापन श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में योगेश्वर जी कहते हैं की त्रिभुवन की समस्त राज्य लक्ष्मी उसको दे दी जाए और वो आधे क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है आधे क्षण त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी बहुत सावधान एक एक वृत्ति हमारी सी प्रिया प्रत चरणार्थ में समर्पितो यही हमें आज लालजू के उत्सव बधावे में यही बधाई प्राप्त करनी है लालजू करुणा करके हमें जरूर देंगे कि हमारा चित्त इधर उधर ना जाके उन्हीं के चरणों में चिपका है एक एक वृत्ति उन्हीं के चरणों में चढ़े श्री राधा वल्लला नंद स्वात्म उत्पन्ने जाता दो महामना आहो य विद्या स्नाता सुचीर नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे प्रातः प्रातकालीन 12 बजे तो लेके ही आए थे वसुदेव जी काफी समय तक योग माया का प्रभाव रहा कंस के कारागार में भी सब माया की निद्रा में शयन कर रहे थे इधर यहां नंदालय में भी सब शयन कर रहे थे वही ब्रह्म मुहूर्त की वेला के समय कुछ रोनिकी सी आवाज हुई तो यशोदा जी को और समस्त उनकी दासियों को वो आवाज सुनाई दी तत्काल एकदम चौकन्नी होकर उठे यशोदा जी ने देखा कि बगल में हमारे एक नीलमणि विराजमान है बहुत कोमल कोमल चरण अरविंद है अभी तो बिल्कुल शिशु स्वरूप है मुग्ध हो गए अरविंदाक्ष कमल नयन है एक एक श्री अंग से ऐसी आभा प्रकट हो रही है कि एक एक श्री अंग हमारे चित्त को चुरा रहा है एक -एक -एक, एक एक एक एक अंग में इतनी सामर्थ्य एक, एक तिल भर रखने की जगह ऐसी लालजू के श्रीअंग में नहीं जो हमारे चित्र को न चुरा सके समस्त दासियां एक साथ जय हो जय हो की गूंज उठने लगी यसोदाजी ने कहा पहले नंद बाबा को शीघ्र बुला करके लाओ देव उनको सूचना दो कि अद्भुत बालक प्रकट हुआ है अद्भुत लाला प्रकट हुआ है नंद बाबा निरंतर श्री नारायण का स्मरण करते रहते थे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते थे भगवान का जो निरंतर स्मरण करता रहता उसके लिए किसी आनंद की कमी नहीं रहती सर्वानंद उसके हृदय में और उसके आंगन में खेलने लगता है जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती रहती है नारायण का स्मरण करते हुए आनंद से डूबे हुए लड़खड़ाए कदम यशोदा जी के समीप आए यशोदा जी ने कहा देखो कितने सुंदर स्वरूप ऐसी बालक विराजमान है नंद बाबा ने भगवान का दर्शन किया अद्भुत अद्भुत रूप ठाकुर जी का बाल गोविंद का अद्भुत रूप है समस्त दासिया उल्लित हो गयी पूरे वृजमंडल में एक ही क्षण में सूचना पहुंच गई सुना यशोदा जी के लाला हुआ है नंद जी के महाभाग्य उदय हुए अद्भुत लाला प्रकट हुआ है तुरंत नंद बाबा ने प्रातः कालीन मंगलवेला वेला परिषनान किया सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए फिर चेस्वस्तम जात कर्मात्मज कारयासी विधिव पितृदेवाचनम तथा सबसे पहले माननीय ब्राह्मण देवता को बुलाया गया देखो ब्राह्मण बहुत माननीय है दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मा ब्राह्मण देवता देवताओं का भी देव है ब्राह्मण भूदेव स्वर्ग देव से भी बढ़कर के हैं। क्योंकि समस्त देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है इसलिए ब्राह्मण देवता का देवता है नंद बाबा ने समस्त ब्रजमंडल के माननीय ब्राह्मणों को तत्काल बुलाया कि लाला हुआ है सब ब्राह्मण पधारे ब्राह्मण सुन्दर सुंदर पोथी लेकर के अपने ब्रह्मरत्व की वेशभूषा में नंद बाबा के घर पधारे सुंदर सुंदर आसनों में ब्राह्मणों को बैठाया उनके पाद प्रक्षालन किए उनकी पूजा की फिर ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन का उच्चारण किया अपने लोग भी स्वस्तिवाचन का उच्चारण करते वाणी जी लाए होते हुए वाचित वाहन जात कर्मा तमा मजस् रुद्री लाए हो क्या देखने देख से है है भक्तों के भक्तराज हमारी ओमा आनो भद्र क्राव भ शो अभरीता कहा देवानो राधा दधा सदावृधे असन्नपरायु रक्षिता जीवे जीव दवा भद्रा सुमतिर्जूता गुरा तीराूषा सेवाय देवा नयु प्रतिर जीवसे तान पूर्भ हु महेम नितरा मदिन्म शरीराम आजाणा मारुणक् सोम मुवीना सरस्वती तन्नो सुबास्कस तय भुवातु भे भजता देवी य तद्रवाह सोम सुतमास्तादेना शेणुतायामी सानं जागतस्पति जिन्वा वा वासे महेम स्वस्तिना जहादी रक्षिता स्वस्थ स्वस्थ न इंद्रृधा स्वस्तिहा स्स्तिरोस्पतिर्दा रेखा दसवा नोदे घुजमाया अह सूरचुसो विश्व विश्वेनो देवा अवसागमन भद्रंग मेदेव भद्रम पश्ये माक्षतरांगे तो सो विवे महिदेवित जुन्नु सरद दे देवा नाम जाना जरसम तूनाशोत्र पिता मानो मजाद आदि क्ष माता सीता विश्वे देवा आदि पंच जानतिर्जादिर्जित हम यो शातिरिक्ष शातिवी शातिरा शाति शाति वनस्पत वेदज्ञ ब्राह्मणों ने स्वस्तिवाचन किया फिर अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया साथ ही देवता और उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित दो लाख गौवें दान की ब्राह्मणों ने जब स्वस्ति वाचन किया तो भगवान नारायण की के श्री विग्रह विराजमान था नंद बाबा ने लाकर के विराजमान किया चौकी पर और फिर सुंदर पंचामृत से अभिषेक किया नारायण देवता सर्व देवताओं में श्रेष्ठ भगवान है और नंद बाबा के आराध्य देव नारायण है इन्हीं की कृपा से सारा सौभाग्य इनको प्रगट हुआ है ऐसा नंद बाबा का हृदय कहता है कि नारायण की ही कृपा से हम हमको आप देखो जगह जगह जब बात आती तो यही कहते हैं भगवान नारायण की कृपा से हमारे बालक की रक्षा हो गई हाँ मतलब ये भाव तो नंद बाबा को कभी नहीं आए कि साक्षात नारायण है गर्गाचार्य ने संकेत भी किया तो कुछ तो समझ आती थी यशोदा जी को किंचन मात्र भी भावने हो जब कभी इन्होंने ईश्वरी दिखाया तो थोड़ी देर बाद कहती थी निगोड़ी मेरी आंखों का ही कोई दोष है इतना शुद्ध वात्सल्य श्री यशोदा जी का था तो नारायण का अभिषेक हुआ समस्त देवताओं का अर्चन बंधन हुआ पूर्ण अभिषेक और पूर्ण अर्चन बंधन इस पुरुष सुप्त में हो जाता है एक बार पुरुष युक्त का थोड़ा गायन कर लेते भावना करो नंद बाबा के यहाँ विद्वान ब्राह्मण विराजमान है और लाला सुंदर से पालने पर विराजमान है सुंदर भगवान का नारायण का विशेष देवताओं का रचन बंदन हो रहा है लाला के उत्सव के लिए हरी ओम मा शे रखा खा सहस्राक्ष सहस्र पाता हूमे हंग श्रद्ध सांगुल खएम सरम जूत भा उगत वसेशे सो जध मेना महिमा जायासु पाद्वा भूता नि कृपा दृत पादूर्ध उदय पुखा पाद श्रेहांगक्राम स न सभी तेराड जायत विराज अभी स जात अचत पश्चा भूमिमतो तस्वूत संतम प्रकृताज वशोस्ता श्रेवाय्याण्यम्श सर्वहुतरि कहा यत तस्मा सर्वतिके चंदा बुंश जनि तस्तःस्मा अजा शोभया दिन पुरुषं जातम् देवा नाजंत साध्या कल नुख सी बाहू कि पादाबु ब्राह्मण से मुख्सराजन्यू जैं सूर्य अजात चंद्र मनसो जात सूर्य अजात स्रोता प्राणश मुखा ज निर आव्या आसी दंत ूषमत पध्यादिशा स्रोता तथा लोका न कल जन्मत बसंत जंगी महा शरद्रवि सन्त सत्साह पशु जन मय जंतवास्ता धर्माणि प्रथम देहराक महिमान सन्त जन्या सन्ति देवा फिर उन ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित दो लाख गौवें दान की धेनू नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य शमलंकृत तिलाद्रीन शब्द रत्नौघ भा, शातको भाबरावृता रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के सात पहाड़ दान के नंदबावा ने सात पहाड़ तिल के दान के संस्कारों से ही गर्भ की शुद्धि होती है कुछ इसके विषय में आपको तो कहना है है ले आप भागवत कोई विशेष राशि की बात इसमें खाली तो नहीं अच्छा क्या मिला अब बताओ नादी अच्छा तिलों के साथ है सात अच्छा दिल के पहाड़ और उसी में मिला हुआ अच्छा सोने चांदी के पहाड़ों के ऊपर दिल छिड़के हाँ तो इसीलिए तो राशि की बात है सात कुंभ का सात कुंभ मतलब तत्व स्वर्ण होता हुआ हुआ। है इलाद्रीन शब्द रत्नोग वस्त्र ही है बस था था। हाँ अब, अच्छा मतलब सोने चांदी आदि ऊपर से तिल और ऊपर से वस्त्र से ढककर ब्राह्मणों को दान किया संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं समय से नूतन जल अशुद्ध भूमादि भूमादिस्ान से शरीरादि आदि प्रक्षालन से वस्त्रादि संस्कारों से गर्भादि आदि तपस्या से इंद्रिया यज्ञ ऐसी ब्राह्मण दान से धन धान्यादि और संतोष से मनादि आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है सत शुद्धिया एक साथ अपवित्र हुआ पवित्र हुआ, हुआ सर्वावस्थांग यह स्मृत पुण्डरी काक्ष हम स्वाभ्यांतरा भगवान पुण्डरी का स्मरण समस्त अपवित्रताओं को दूर करके बाहर और भीतर से परम पवित्र कर देता है उस समय ब्राह्मण सूत मागध बंदी जन आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे गायक गाने लगे भेरी और दुनदिया बार बार बजने लगी, ढोलक लाए बजाने वाला कोई आया आए तो आओ बच्चा यहाँ बैठ के दो चार पद के बजा देना श्री ठाकुर जी के ऊपर है हारमोनियम है हारमोनियम रखा है यहाँ है कमरे में? यही से? पर ले, आ, ले आ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 गाय बैल बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया उन्हें गेरू आदि रंगीन भातियाँ हल्दी दही आदि रंगीन खूब हार्मोनियम डी गई अच्छा हल्दी दही आदि यहाँ ले हल्दी दही आदि लाके रखो गाय बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुए मोर पंख फूलों के हार तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र गहने अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर हाथों में बहुत सी भेंट की सामग्रिया लेकर नंद बाबा के घर आए हम सब अपने प्राणों की भेंट सामग्री लेकर लालजी के चरणों में आये और तो सामग्री है नहीं जहाँ सोले चांदी के पहाड़ लुटा रहे उनको हम क्या भेज देंगे अपने प्राणों को भेंट देते हैं सर्वस्व प्राण है और वो प्राण हम लालजू के लिए लिछावर के लिए ले चलते हैं नंद बाबा के यहाँ विराजमान में परीक्षित सभी ग्वाल बहुत मूल्य वस्त्र गहने अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेज की बहुत सी सामग्रिया ले लेकर नंद बाबा के घर आए ये सोदा जी के पुत्र हुआ यह सुनकर गोपियों को असीम आनंद हुआ उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन आदिवार किया गोपियों के मुख कबल बड़े ही सुंदर जाल करते थे उन पर लगी हुई कुंकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो उनके विकम्भ बड़े बड़े थे भेज की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी से श्री सोदा जी के पास आई उस समय उनके पीन पयोधर हिल रहे थे गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झील मिला रहे थे देख लो परम हंस श्री जी दर्शन कर रहे हैं इस सुनंद का देख रहे कितनी सूक्ष्मता से वर्णन कर रहे गोप्या सुम्रष्ट मणि कुंडल चित्रम्बरा पथि सिखाचित माल्य वर्षा नंदालयम शबलया ब्रज तिर विंडल पयो धरहार शोभा गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिमिला रहे थे गले में सोने के हार जगमगा रहे थे बड़े सुंदर सुंदर रंगी रंगी वस्त्र पहने थे मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बनते जा रहे थे हाथों में जड़ाऊ कंगल अलग ही चमक रहे थे उनके कानों के कुंडल पयोधर और हार एक साथ ऐसे ही दिव्य शोभा प्रदान कर रहे थे नंद बाबा के घर जाते समय गोपियों की बड़ी अनूठी शोभा हो रही थी नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती है की ता आशीष प्रियुंजा नाश हिरंपाही तिबाल के लाला का चिरजीवी हो इसकी भगवान रक्षा करे और लोगों पर हल्दी तेल मिला हुआ पानी छिड़क देते और ऊंचे स्वर से मंगल गान करते अपने ऐसा करते थोड़ा थोड़ा संतो सबके ऐसे से लगा देते फिर मंगल गान आप पहले वाणी जी को लगाओ सुखदेव जी और व्यास भगवान मिल जाएगा इसी में और फिर संतो भगवान को के yeah. आधार yeah. Par par anant aaj bande ka.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 जग धारी पर हर भाग की नाम <laughs> तो आज तो साथ में गौ आज विरोध मंगल मोहन देव दश्मत कूट कमल के प्रगति मोहन गिराव और उसकी सरमानी हमें लालजू तो प्रसन्न नहीं हो जाएंगे करो ना आजू प्रज मंगल भय हे मम पुAbandon नाहि जे हे मम पुAbandon नाहि जे अमर न and <laughs>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 टूटे और आशीर्वाद ये दे कि सदैव सुखी रहे आशीर्वाद है ये चिरंजीवी रहे हमारी लाडली जी के साथ खेलते रहे और इनको सवदैव सुख प्राप्त ये भगवान नहीं हमारे ब्रज के लाला भगवान नहीं है ये तो हमारे है हमारे पर्सनल भगवान है सोचना चाहिए भगवान होंगे तो बाहर होंगे ब्रज के भीतर भगवान नहीं ये तो हमारे घर के ठाकुर है हमारे घर के जय जय जय बिल्कुल ये भगवान अपने को यहाँ साबित ही नहीं किया सोचो कभी ऐसा भगवान का भोग लगता है क्या ऐसे मुंह में पाया और देखा बड़ा मीठा बोले लाला इधर लाला तोड़ के के कपूर में कपूर मिलाए डाल दिया ऐसे, ऐसे के बोले दे। देख भी ना ले कोई ठाकुर जी को ऐसे भूख लगाओ कि जब तक ठाकुर जी ना देखे तब तो तक कोई देख न ले आप देख नहीं लेते बाटे और चबा के बड़ा रस है बोले लाला यो और मुख में मुख मिलाए डाल दिया यहाँ के ठाकुर जो है भगवान नहीं है यहाँ सुप्रेम सिंदूर ठाकुर जी है इनको आशीर्वाद दो और इनका आशीर्वाद लो ये आशीर्वाद देना नंद जूंगो चिर जीव रे तिया रामचंद्र तुम भवानी जीव रे तिया पावा पातिरि कोइ रे तिया काकट महोत्सव में हम एक एक ब्रति ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे बधाई में कुछ दिया जाता है कुछ लिया जाता है लेने में आप पाका अनुभव करोगे यदि आज आप ये दोगे कि हम एक एक वृत्ति श्री लालजी के चरणों में श्री प्रिया जी के चरणों में अर्पित करेंगे तो आपको ऐसी सामर्थ्य बधाई में मिलेगी आप अपनी वृत्ति देने की भावना कीजिए बधाई में तो आपको इधर से बधाई में ऐसी सामर्थ्य मिलेगी नंदाले से कि आपको श्री लालजी जी की बधाई का पावर आ जाएगा हृदय में क्योंकि आगे लालजी जी की बधाई आने वाली है और वो पावर तभी आएगा जब प्रशिक्षण प्रतिवृत्ति के द्वारा श्री लालजी का स्मरण करने का नियम लिया जाए yeah. क्योंकि लाल रंगीलो गाइए तो प्रीति रंगीली आई प्याजी जू के चरणों में प्रेम लाल जी के ही नाम रूप लीला का गायन घर में से होता है एक ही वृत्ति हमारी श्यामा श्याम हम के चरणों में तभी लगेगी जब हम निरंतर एक अगर एक मिनट का भी पड़ेगा तो समझ लो महान हानि हो जाएगी अगर तेईस घंटे भजन हो तो एक घंटे केवल कुसंग हो जाएगी सही पुरुषों का तो तेईस घंटे का भजन मत 20 साल साधना हो और 20 मिनट कुसंग हो जाए तो 20 साल की साधना में पानी फेरने का कुसंग इतना बलवाल तो एक भी वृत्ति हमारी इनके चरणार्थ में जैसे न जाए बस इतना समझ लो एक ही वृत्ति एक एक ऐसे संजो सजो के जैसे धनी अपने धन को कैसे छुपा के रखता है ऐसे में एक एक श्वास कहीं कोई विषय में न चली जाए प्रया के चरणार्थ में जाए ऐसा चिंतन करना सोचो कैसा आनंद होगा जब हमारे हृदय में नंद की लाला का प्रादुर्भाव होगा बाहर हम पद गा रहे हैं अंदर विषय से सब कलुषित अंताक्रम है आनंद का कैसे अनुभव जिस समय लाला हृदय में आएंगे ना ऊंचो मत जन्म जन्मांतर के ताप मिट जायेंगे जन्म जन्मांतर की तृष्णा विषय तृष्णा बुझ जाएगी हमें एक एक व्यक्ति इनके चरणों में लगानी है ये हमें देना है बधाई में और इनकी कृपा से बधाई हमें ये मिले कि हमें ऐसी सामर्थ्य मिले कि मिलेगी गुरु चिंतन कर सके राधा एक उतार दिया गोविंद गोविंद